महाभारत कर्ण पर्व चतवार कर्ण का शल्य को फटकारते हुए मध्य देश के निवासियों के निंदा करना एवं उसे मार डालने की धमकी देना संजय शल तेजस शल्यमा सुधो वाक्य शल्यम अव अवधारियन संजय कहते राजन अमित तेजस्वी सल्य के इस प्रकार आक्षेप करने पर राधा पुत्र कर्ण अत्यंत कुपित हो उठा और यह वचन रूपी शल्य अल्थात बाढ़ छोड़ने के कारण ही इसका नाम शल्य पड़ा है ऐसा निश्चय करके शल्य से इस प्रकार बोला कर्ण उच गुणान गुणवताम शल्य गुणवान वेदुण तम तू शल्य गुणही सी गुण कर्ण ने कहा शल्य गुणवान पुरुषों के गुणों को गुणवान ही जानता है गुण ही नहीं तुम तो समस्त गुणों से शून्य तो फिर गुण अवगुण क्या समझोगे अर्जुन से महास्त्रणी क्रोधम वीर धनुषरा अहम शल्यामे विक्रम च महात्मनः सल्ल मैं महात्मा अर्जुन के महान अस्त्र क्रोध बल धनुष बाण और पराक्रम को अच्छी तरह जानता हूँ तथा कृष्ण से महात्म्य महिक्षिता यथा यहां शल्यम जानसि तथ्य तथा शल्य इसी प्रकार महिपाल शिरोमणि श्रीकृष्ण के महात्म को जैसा मैं जानता हूँ वैसा तुम नहीं जानते एवमेवात्मनो वीरम विर्यम, अहम वीर्य च पांडवें जानंद आहवेश युद्धे शल्यधारिण शल्य मैं अपना और पांडुपुत्र अर्जुन का बल पराक्रम समझकर ही गांधी पार्थ को युद्ध के लिए बुलाता हूँ अस्ति वाय कतोड़ी सत्रि सुधौल शल्य मेरा यह सुंदर पंखों से युक्त बाढ़ शत्रुओं का रक्त पीने वाला है यह अकेले ही एक तरकस में रखा जाता है जो बहुत ही स्वच्छ कंख पत्र युक्त और भली भाती अलंकृत है श्ते चंदन चूर्ण पूज तो बहुला समाह। आहे ओ विशवाग्रो नीपसंघ यह सर्प में भयानक विशैला बाण बहुत वर्षों तक चंदन के चूर्ण में रखकर पूजित होता आया है जो मनुष्यों हाथियों और घोड़ों के समुदाय का संहार करने वाला है घोर महागिरिम घोरूप भयंकर घोर बाण कवच तथा हड्डियों को भी चीर देने वाला है मैं कुपित होने पर इस बाण के द्वारा महान पर्वत मेरु को भी विदीर्ण कर सकता हूँ तमहम जातु नियम अन्य फागुना कृष्णा दी पुत्राद सत्य इस बार को मैं अर्जुन अथवा देव की पुत्र श्री कृष्ण को छोड़कर दूसरे किसी पर कभी नहीं छोड़ूंगा मेरी सच्ची बात को तुम कान खोलकर कर सुन दो तेनाह सल्य वासुदेव धनंजय योसे परम संक्रुद्ध तत्कर्म सदसम शल्य मैं अत्यंत कुपित होकर उस बाण के द्वारा श्रीकृष्ण और अर्जुन के साथ युद्ध करूँगा और वह कार्य मेरे योग्य होगा सर्वेश विष्णुवीराण कृष्णे लक्ष्मे प्रतिष्ठिता सर्वेषा पांडुपुत्राणाम जया पार्थे प्रतिष्ठित उभयं तो समाध्य को निवर्ति तुम अर् समस्त वीरों की संपत्ति कृष्ण पर ही प्रतिष्ठित है और पांडव के सभी पुत्रों की विजय अर्जुन पर ही अवलंबित है फिर उन दोनों को एक साथ युद्ध में पाकर कौन वीर लौट सकता है तो सुजात वे दोनों पुरुष सिंह एक साथ रथ पर बैठकर एकमात्र मुझ पर आक्रमण करने वाले हैं देखो मेरा जन्म कितना उत्तम है पितृ स्व भ्रातराव व परिशूत्र इव प्रोहत द्रष्टा सि मया धागे में पिरोई हुई दो मणियों के समान प्रेम सूत्र में बंधे हुए उन दोनों फुफेरे और मेरे भाइयों को जो किसी से पराजित नहीं होते तुम मेरे द्वारा मारा गया देखोगे अर्जुन अर्जुन के हाथ में गांडीव धनुष और श्रीकृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र है एक कपित्व है दूसरा घन शल्य ये सब वस्तुएं कायरों को भय देने वाली है परंतु मेरा हर्ष बढ़ाती है तुम तो प्रकृति को तुम तो दुष्ट के मनुष्य हो बड़े बड़े युद्धों में कैसे शत्रु का सामना किया जाता है इस बात से अनभिज्ञ हो भय से तुम्हारा हृदय विदुर्ण सा हो रहा है अतः डर के मारे बहुत सी असंगत बातें कह रहे हो तोषी तो सुखेनापी हेतु कज तौस ताम् सह बांधव पापदे सज्जुर्बुद्धे क्षुद्र क्षत्रियंसन दुष्ट और पापी देश में उत्पन्न हुए नीच दुर्बुद्धि शल्य तुम उन दोनों की किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए स्थिति करते हो परंतु आज सम्रांगण में उन दोनों को मारकर बंधु बांधो से सहित तुम्हारा भी वध कर डालूंगा श्रद्वा रिपोर्ट कि तऊआ तो मा मध्यहता रह पिता तुम मेरे शत्रु होकर भी श्रोहित बनकर मुझे श्री कृष्ण और अर्जुन से चो डरा रहे हो आज या तो वे ही दोनों मुझे मार डालेंगे या मैं ही उन दोनों का संहार कर दूंगा नृष्णा ना वाले को भी जो समा स्वे सज मैं अपने बल को अच्छी तरह जानता हूँ इसलिए श्री कृष्ण और अर्जुन से कदापि नहीं डरता हूँ नीच देश में उत्पन्न तुम चुप रहो मैं अकेला ही सहस्रों से कृष्णों और सैकड़ों अर्जुनों को मार डालूंगा स्त्रिियो बालाश्च वृद्धाश्च प्राज क्रीड़ा गागाथा तागाथा यथा गाथाशल्य मद्रकेशमसु ब्राह्मण कथिता पूर्व यथा बज्राजिवा चैकमनामू समवा ब्रूहचोत्तर मूर्खशल्य स्त्रििया बच्चे और बूढ़े लोग खेलकूद में लगे हुए मनुष्य और स्वाध्याय करने वाले पुरुष भी दुरात्मा मद्र निवासियों के विषय में जिन गाथाओं को गाया करते हैं तथा ब्राह्मणों ने पहले राजा के समीप आकर यथावत रूप से जिनका वर्णन किया है उन गाथाओं को एकाग्र होकर मुझसे सुनो और सुनकर चुपचाप सह लो या जवाब दो जोनो मित्रि संगत नास्तीवा के नाधमे मध्रदेश का अधम मनुष्य सदा मित्र दो ही होता है जो हम लोगों से अकारण द्वेष करता है वह मध्य देश का ही अधम मनुष्य है पूर्ण वचन बोलने वाले मध्य देश के निवासियों में किसी के प्रति सौहार्द की भावना नहीं होती दुरात्मा मद्र को नित्यम नित्यमा नृत्योजुहत्यम ही दौरात्म्यम मध्र के स्वीत न श्रुतम मध्र निवासी मनुष्य सदा ही दुरात्मा सर्वदा झूठ बोलने वाला और सदा ही कुटिल होता है हमने सुन रखा है कि मद्र निवासियों में मरते दम तक दुष्टता बनी रहती है पिता माता पुत्रच मश्रू शुरुलाह जामाता दुहिता भ्रता तप्त ने बांधवा वयसागता संगत कुं विश्राण्य ज्ञाता ज्ञाता स्वेच्छया ये सुशिष्ठा सप्तमशि तथा पिद्वासीधूसो क्रंदी चसती चायती चा। चाप्य प्रवर्तन्ते तेसु ख्यासुकर्मसु सत् और मांस खाने वाले जिन अशिष्ट मद्र निवासियों के घरों में पिता पुत्र माता सास ससुर मामा बेटी दामाद भाई नाती पोते अनान्य बंधु बांधव समवयस्क मित्र दूसरे अभ्यागत अतिथि और दास दासी ये सभी अपनी इच्छा के अनुसार एक दूसरे से मिलते हैं परिचित अपरिचित सभी स्त्रियाँ सभी पुरुषों से संपर्क स्थापित कर लेती हैं और गोमांस सहित मदिरा पीकर कर रोती हस्ती गाती असंगत बातें करती तथा काम भाव से किए जाने वाले कार्यों में प्रवृत्त होती है जिनके यहाँ सभी स्त्री पुरुष एक दूसरे के काम संबंधी प्रलाप करते हैं जिनके पाप कर्म सर्वत्र विख्यात है उन घमंडी मध्र निवासियों में धर्म कैसे रह सकता है ना, ना, के ना के सगतं नासी। को ही मध्र निवासी के साथ न तो वैर करे और न मित्रता ही स्थापित करे क्योंकि उसमें सौहार्द की भावना नहीं होती मध्र निवासी सदा पाप में ही डूबा रहता है मध्र के सं शौचं गाधारकेश राजयाजकयाजे चं दत्त हविर्भवन् शुद्ध संस्कार को विप्रो यहाँ पराभव यम गी पराभव यथ सगत पतती मद्रकै मद्रके, मद्रके संगतम नास्ती हतम वृश्चिकते विषम आथर्मण इन मंत्री न यथा शांति कृता मयाम ओ विच्छु जैसे मद्र निवासियों के पास रखी हुई धरोहर और गांधा निवासियों में शौचाचाल नष्ट हो जाते हैं जहाँ छत्री पुरोहित हो उस याजमान के यज्ञ में दिया हुआ भविष्य जैसे नष्ट हो जाता है जैसे शूद्रों का संस्कार कराने वाला ब्राह्मण पराभव को प्राप्त होता है जैसे ब्रह्मद्रोही मनुष्य इस जगत में सदा ही तिरस्कृत होते रहते हैं जैसे मद्र निन के साथ मित्रता करके मनुष्य पतित हो जाता है तथा जिस प्रकार मद्र निवासी में सौहार्द की भावना सर्वथा नष्ट हो गई है उसी प्रकार तेरा यह विष्व भी नष्ट हो गया ने अथर्वेद के मंत्र से तेरे विष को शांत कर दिया इतना विषव प्राज्ञा सत्यम तच्चापी दृश्यते ये उपरयुक्त बात कहकर जो बुद्धिमान विश्ववैद्य बिच्छु के काटने पर उसके विष के वेग से पीड़ित हुए मनुष्य की चिकित्सा या औसत करते हैं उनका वह कथन सत्य ही दिखाई देता है तृणचात्रोत्तर वच वाशुसृज्य नृत्य स्त्रोया मध्यमोिता मैथुने संयता चापि यथा कामचता ताम पुत्र कथम धर्मम भद्र को वक्त ही विद्वान राजा शल्य ऐसा समझकर तुम चुपचाप बैठे रहो और इसके बाद जो बात मैं कह रहा हूँ उसे भी सुन लो जो स्त्रियाँ मध्य से मोहित हो कपड़े उतार कर नाचती हैं मैथुन में संयम एवं मर्यादा को छोड़कर प्रवृत्त होती हैं और अपनी इच्छा के अनुसार जिस किसी पुरुष का वरण कर लेती हैं उनका पुत्र निवासी नाधम दूसरों को धर्म का उपदेश कैसे कर सकता है येषंत प्रमेहती यथेर का पुत्रस्तादीना धर्म वक्तक्षति जो ऊँटों और गधों के समान खड़ी खड़ी मूतती है तथा जो धर्म से भ्रष्ट होकर लज्जा को तिलांजलि दे चुकी है वैसी मध्य निवासि स्त्रियों के पुत्र होकर तुम मुझे यहाँ धर्म का उपदेश करना चाहते हो सुवीर कम जाच माना मद्र का सती स्पितु का वचन वृण माम सुवीरकम कश्चि जाचताम दय तम मम पुत्रम दद्याम पतिम दम नद्याम सुवी यदि कोई पुरुष बद्रदेश की किसी स्त्री से कांजी मांगता है तो वह उसकी कमर पकड़कर खींच ले जाती है और कांजी न देने की इच्छा रखकर या कठोर वचन बोलती है कोई मुझसे कांजी ना मांगे क्योंकि वह मुझे अत्यंत प्रिय है मैं अपने पुत्र को दे दूँगी पति को भी दे दूंगी परन्तु कांजी नहीं दे सकती गौर्यो बृहत्यो निर्हिका मद्रिका कम्बलावृता घमरा नष्ट शौचाश्च प्रायन शुश्रम मद्रदेश की स्त्रियां प्राय घोरी लंबे कद वाली निर्लज कंबल से शरीर को ढकने वाली बहुत खाने वाली और अत्यंत अपवित्र होती हैं ऐसा हमने सुन रखा है एवं आदि मयान निर्वाशक्यम वक्त भवेदू आके सा वक्तव्यू कुमसून मद्र निवासी सिर की चोटी से लेकर पैरों के नखाग्र भाग तक निंदा के ही योग्य है वे सबके सब कुकर्म में लगे रहते हैं उनके विषय में हम तथा दूसरे लोग भी ऐसी बहुत सी बातें कह सकते हैं मद्र का वीरा धर्मम विद्यु कथम तेह पाप देशोक्षा धर्मारिचक्षण मद्र सिंधु वीर देश के लोग पाप पूर्ण देश में उत्पन्न हुए मृक्ष हैं उन्हें धर्म कर्म का पता नहीं है वे इस जगत में धर्म की बातें कैसे समझ सकते हैं ए मुख्यतमो धर्म क्षत्रिये नुतम यदा जो निहित श्रेते सद्भि समिता हमने सुना है कि क्षत्रिय के लिए सबसे श्रेष्ठ धर्म यह है कि वह युद्ध में मारा जाकर रणभूमि में सो जाए और सत्पुरुषों के आदर का पात्र बने आयुधान संपराय युच्येयम हम प्रथम कल्प नि स्वर्ग में क्षत मैं अस्त्र शस्त्रों द्वारा किए जाने वाले युद्ध में अपने प्राणों का परित्याग करूँ यही मेरे लिए प्रथम श्रेणी का कार्य है क्योंकि मैं मृत्यु के पश्चात स्वर्ग पाने के अभिलाषा रक्ता हूँ सोय प्रिय सखा चास्में धातराक्षीम मम माण ये विद्यते वसू व्यक्त तमप्योपिता पांडवे पाप देश यहाँ तमस्वर्तित मैं बुद्धिमान दुर्योधन का प्रिय मित्र हूं अतः मेरे पास जो कुछ धन वैभव है वह और मेरे प्राण भी उसी के लिए है परंतु देश में उत्पन्न हुए शल्य यह स्पष्ट जान पड़ता है कि पांडवों ने तुम्हें हमारा भेद लेने के लिए ही यहाँ रख छोड़ा है क्योंकि तुम हमारे साथ शत्रु के समान ही सारा बर्ताव कर रहे हो काम न कल हम तो सदिधान शतर संग्रा मुख कर्त धर्म जैसे सैकड़ों नास्तिक मिलकर भी धर्मज्ञ पुरुष को धर्म से विचलित नहीं कर सकते उसी प्रकार तुम्हारे जैसे सैकड़ों मनुष्यों के द्वारा भी मुझे संग्राम से विमुख नहीं किया जा सकता यह निश्चय है सारंग इव धर्मार्थ काम विलपुष ना हम भीषे तुम शक्य छत्रवृत्ति व्यवस्थित तुम धूप से संतप्त हुए हरिण के समान चाहे विलाप करो चाहे सुख जाओ क्षत्रिय धर्म में स्थित हुए मुझ कर्ण को तुम डरा नहीं सकते तनुतेजा नृसिहां आहवे स्व या गतिर्गुरुणा प्रोक्ता पुराता पूर्व काल में गुरुवर परशुराम जी ने युद्ध में पीठ न दिखाने वाले एवं शत्रु का सामना करते हुए प्राण विसर्जन कर देने वाले पुरुष सिंहों के लिए जो उत्तम गति बताई है उसे मैं सदा याद रखता हूँ तेजाम बधाथम बधार्थम विध्यम आचितम वृत्तम पौरूरव सहोत्तम शल्य तुम यह जान लो कि मैं धृतराष्ट्र के पुत्रों की रक्षा के लिए वैरियों का वध करने के लिए उद्यत हो राजा पुरुवा के उत्तम चरित्र का आशा लेकर युद्ध भूमि में डटा हुआ हूँ युद्ध से पीछे न हटना ही राजा पुरुवा का उत्तम चरित्र है न तदूतम प्रपश्यामे त्रिशुल सुमद्रोमा अस्मदिप्राय राज मैं तीनों लोगों में किसी ऐसे प्राणी को नहीं देखता जो मुझे मेरे इस संकल्प से विचलित कर दे या मेरा दृढ़ निश्चय है एवं मां हत्वा भी। समझदार शल्य ऐसा जानकर चुपचाप बैठे रहो दर के मारे बहुत बड़बड़ाते क्यों हो मद्रदेश की नराधम यदि तुम चुप न हुए तो तुम्हारे तुकड़े तुकड़े करके मांसभक्षि णियों को बाढ़ दूंगा मित्र प्रतीक्षाया शल्य धिता श्य चो अपवाद अपवादीक्षा भी त्रिभी शल्य एक तो मैं मित्र दुर्योधन और राजा धित्राष्ट्र दोनों के कार्य की ओर दृष्टि रखता हूँ दूसरे अपनी निंदा से डरता हूँ और तीसरे मैंने क्षमा करने का वचन दिया है इन्हीं तीन कारणों से तुम अब तक जीवित हो पुनचे दृसवाक्यज्यसीस्ते पात्यामी गदया भद्र कल्पया मदराज यदि फिर ऐसी बात बोलोगे तो मैं अपनी वज्र सरिखी गदा से तुम्हारा मस्तक चूर चूर करके गिरा दूंगा स्रोतारेह दृष्टारो वुदेश कर्णम वघन तो कृष्ण कर्ण वृजानीच देश में उत्पन्न शल्य आज जहाँ सुनने वाले सुनेंगे और देखने वाले देख लेंगे कि श्री कृष्ण और अर्जुन ने कर्ण को मारा या कर्ण ने ही उन दोनों को मार गिराया एवं मुक्तुराधेय पुनरेविपते मद्रा याहि प्रजानात ऐसा राधा पुत्र बिना किसी घबराहट के पुनः से कहा चलो चलो इत महाभारते कर्ण से महाभारत कर्ण पर्व में कर्ण और शल्य का संवाद विषयक चालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ